मातृदर्शन मां शारदा की साधनाएँ उपसंहार उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मां शारदा एक महान साधिका ही नहीं बल्कि चारों योगों में पूर्ण प्रतिष्ठता एक महान सिद्धा थी ज्ञान योग भक्ति योग राज योग अथवा कर्म योग, इनमें से कौन उनके जीवन में प्रधान था कहना कठिन है क्योंकि जिस दृष्टि से भी देखा जाए वे पूर्ण दिखाई देती हैं जिस प्रकार श्री रामकृष्ण में ज्ञान भक्ति कर्म और योग पूर्ण विकसित एवं संग्रहित रूप से विद्यमान थे वैसे ही माँ के चरित्र में भी इन चारों योगों का अभूतपूर्व विकास और सम्मिश्रण हुआ था पार्थक्य बस इतना ही था कि वे योग एक सामान्य सांसारिक लौकिक अथवा व्यवहारिक जगत की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त हुए थे और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि मां शारदा ने कभी भी इन विभिन्न योगों का शास्त्रीय ज्ञान के बाद क्रमबद्ध रूप से विधिवत अनुष्ठान नहीं किया था थोड़ी गहराई में जाने पर हम सरलता से यह बात समझ सकते हैं कि साधना पद्धतियों में सर्वप्रथम मन को एकाग्र एवं चित्त को शुद्ध करने पर संसार से वैराग्य और अनाशक्ति को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है यदि कोई साधक प्रारंभ से ही इन सदगुणों से युक्त हो अथवा परिवार एवं कुल के शुभ संस्कारों तथा बाल्यकाल की शिक्षा एवं माता पिता द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा एकाग्र चित्त और वैराग्यवान हो जाए तो फिर किसी भी साधना के अनुष्ठान और सिद्धि में अधिक कठिनाई नहीं होती इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रारंभिक तैयारियों के रूप में साधक को जिन साधनाओं को करना पड़ता है उन्हें मां शारदा को करना ही नहीं पड़ा था प्रारंभ से ही वे एक उत्तम अधिकारिणी थी मां के जीवन से साधना के एक अनुद्घाटित पक्ष का रहस्य उद्घाटन होता है कि किसी भी साधना पद्धति को क्यों न अपनाया जाए निष्ठा और अध्यवसाय के द्वारा उसमें लगे रहने पर अंत में सभी साधनाओं की फल प्राप्ति हो सकती है जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि माँ शारदा की मुख्य साधना श्री कृष्ण की सेवा थी इसके साथ ही वे नित्य पूजा ध्यान तथा एक लाख जप प्रतिदिन किया करती थी अकेले सेवा ही एक ऐसी साधना है जिसमें ज्ञान कर्म भक्ति और योग चारों का समावेश तथा चारों की साधना हो सकती है नित्य पूजा भक्ति योग का तथा ध्यान राजयोग का अंग है इस तरह से विचार करने पर लगता है कि कितनी सरलता से चारों योगों का समन्वय किया जा सकता है माँ शारदा के जीवन की यह विशेषता है कि उन्होंने शास्त्र एवं साधना धर्म और अध्यात्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा गूढ़ाति गूढ़ गुड़ तथ्यों को बोधगम्य एवं सर्वजन सुलभ बनाया इस प्रकार हम देखते हैं कि माँ शारदा का जीवन अपने आप में एक संपूर्ण सर्वांगीण आदर्श जीवन है जिसका अनुकरण सभी सर्व अवस्थाओं में कर सकते हैं हमने उसे चार योगों के प्रतिप्रेक्ष्य में परिप्रेक्ष्य में देखने तथा उसका विश्लेषण करने का प्रयास किया है किंतु माँ के जीवन और चरित्र की चारुता विश्लेषण का विषय नहीं है उसका सौंदर्य तो सर्वांशतः स्वीकार करने में है माँ के महनीय किंतु सरल उद्दात किंतु सामान्य जीवन का किंचित अनुकरण ही हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति एवं शांति का संचरण कर हमें धन्य बना सकता है